मानाई वाश्चुश्रोत्रििया सर्वापनिषद माहं ब्रह्म मा ब्रह्म विराकरणस्त पवात्म के सामवेदय छाबु जो परिषद तृतीय अध्याय चतुर्दश ख के अंतिम मंत्र पर चल रहा था सेठा मंत्र पर विचार चल रहा था जिसमें कहा था एक ज्योति जो स्वर्ग के ऊपर में देवलोक से ऊपर में प्रकाशित ज्योति है प्रकाश है और सारे उत्तम से उत्तम लोगों में प्रकाशित है सारे लोगों में सबके ऊपर संसार के ऊपर तो प्रकाश जो प्रकाशित रही ज्योति वही ज्योति इस हृदय में है एक हृदय अंतर वही ज्योति है माना जो ब्रह्म बाहर प्रकाश कर रहा है वह ब्रह्म भीतर है तो यहाँ भीतर में ज्योति है करके कैसे पता लगता है तो कहा दो वहां हेतु दिया तो यह दिया एक तो इंद्र तो के द्वारा पर्श करके पता लगता है उष्णुमा के द्वारा उस युति का पता लगता है उष्णुमा है तो आत्मा है इसी द्वारा दूसरी बात शब्द सुन करके कुछ ऐसे शब्द हैं विलक्षण शब्द हैं कि जैसे गाड़ी के आवाज के समान अथवा बैल के डुगरने के समान अथवा अग्नि के जलते समान जब कान बंद करता है व्यक्ति उसका भीतर में शब्द सुनाई पड़ते हैं ऐसे शब्द उस शब्द के द्वारा भी उसी ज्योति के अनुमान होता है आत्मा है इसलिए शब्द सुन रहा है ऐसा सिद्ध होता है एक दो हेतु दिया था उसी के बारे में चल रहा था प्रतीक द्वारा दृष्टि उपायबद्ध प्रतीक के द्वारा जैसे प्रतीक क्या मिला यहां पर कक्षय ज्योति में भीतर पेट के भीतर की ज्योति में वो पार्षण प्रत्यक्ष से उष्णिमा का अनुभव करने पर ज्योति का अनुभव होता है जहाँ उष्णता है वो आत्मा है प्रत्येक द्वारा दृष्टि उपाय वक्त प्रत्येक के माध्यम से दर्शन का उपाय जैसे बता दिया उस आत्मदर्शन का उपाय है उष्ण तस् श्रवण उपाय लिंगातरम दर्शन उसी ज्योति की शून्य का उपाय भी है शब्द सुना ही पड़ता है श्रवणपाय लिंगातरम दर्शन तथा इत्यादिवासी ने कहा था ठीक है ये तो दु... एकद कर लो अपिग्रह आया हुआ है ये कान को जब बंद करता है तब उस काल की बात है तब तो कहा अपिग्रह श्रीण कान बंद करके सुनता है कान होते होते सभी सुन रहा है यह अलग विषय है वो कान बंद करके जो सुनता है उसका उस काल में वो जो शब्द सुनाई पड़ता है वो शब्द से वहां आत्मा के अनुमान होता है ये कहना चाहते यथा यथा भवेत् भवति तथा क्रिया विशेषण शब्द शब्द है है है में जो कहा लगाना यहां यथा भवेत् यहाव यहावण जिस प्रकार हो तथा उस प्रकार सुनता है क्रिया के प्रतिषण है प्रौत्य शब्द का अर्थ होता है पिधाया कान को बंद करके प्रवक ऋणे अच्छा देने धातु से प्रणृत्य बनाए लेप करके पढ़ करके लेप करके प्रत्य बना रखा है कान को बंद करके जब सुनता कहा श्रीमाण शब्द से वाच्यार्थ करना स्फुटीकरणार्थम अनेक दृष्टान्त तो उपाधान जो तो सुना हुआ जो शब्द हो कान बंद करने पर जो सुनाई पड़ता है शब्द सुनाई पड़ता है कान बंद करने पर श्रीमाण जो शब्द वाच्यार्थक स्पष्टी करने के लिए उसका क्या होगा कैसा शब्द सुनेगा तो स्पष्टी करने के लिए अनेक दृष्टान्त तीन दृष्टांत दिया है मंत्रालय ने तीन निनदम इदथुर ज्वलता दृष्टान दिया है अनेक दृष्टान्त वादानंद के ऊपर में चार नंबर की टो दिया तथा नासो शब्द प्रश्य अर्थ से बात किसी अर्थ का वाचक नहीं है यदि विशेष अर्थ का वाचक होता है शब्द तो तीन तीन दृष्टान्त नहीं आता तीन दृष्टांत भी है इसका मतलब किसी विशेष शब्द का वाचक नहीं है इस प्रकार के जो शब्द सुनाई पड़ता है तो आपने आत्मज्योति की कल्पना होती है इतना अर्थ आएगा कौक्षय ज्योतिष आरोपित से ज्योतिषो आरो ध्य ध्यानोपाय लगतेना गुण दोन उद्य ज्योति में जो पेट के भीतर हमारे पेट के भीतर जो ज्योति है ज्योति बने आत्मा उसका ज्योति में आरोपित ज्योति है वायु परमात्मा ज्योति परमात्मा ज्योति का आरोप किया उसका दर्शन करना है ज्योतिष परमात्मा ज्योति यहाँ परमात्मा ध्यय है, है।, पर है। ध्यान उपाय अंगतव्य उपासना के अंगुरू से गुण दो गुण का उपदेश कर उपासना कर दे तो गुण लगाना गुण क्या है दृष्टम से से गुण दिया दृष्टम च्रोतम से कृपा सीता दृष्ट गुण श्रोत गुण ये कहा तदेत इत्यादि भाषण शिवखा था तदेत ज्योति दृष्ट स्त्रुतलिंग जो ज्योति दृष्ट लिंग स्त्रुतलिंग दो लिंग वाला है ज्योति और इसलिए दृष्टम च्रुतम चीज उपासित है उसको दृष्ट और श्रोत मान उपासना करनी चाहिए एक ठीक है दृष्टम उपासना फलम आ जाए दृष्टम ऐसा उपासना का फल बताते हैं क्या फल है तथा उपासना चक्षुषो दर्शन यह अभव यह है उस प्रकार के उपासना करने चक्षुष्य होता है मैंने दर्शनीय होता है दूसरे लोगों के लिए वो दर्शनी होता है जब भी लौकिक फल अच्छा श्रुतम यदि उपासना फल श्रुतम दृष्टम च्रुतम च श्रुतम उपासना का फल कहते हैं श्रुतो मानी विस्तृतस्थ हो जाती है विस्तृत हो जाती ख्याति हो जाती है लोक में प्रथम पुनः स्पर्श गुण उपासन में पर्शियों भगवती वक्तव्य चक्षुषो भवती उच्यते परिंद्र तो के द्वारा उष्टिमा को स्पर्श करके उस आत्मा को अनुभव करना है तो इसके लिए पर्शियों भगवती बोलना चाहिए दृष्ट कैसे बोलते हैं एक शंका है प्रथम गुण परसगुण उपासना परसगुण वाले उपासना किया है परसगुण वाला आत्मा को उपासना किया करने से परशियों भगवती ऐसा बोलना चाहिए ऐसा वक्तव्य ऐसा कहानी में चक्षुषो भगवती कथम उच्यते चक्षुष्यो भगवती कैसे बोलती है फल वाक्य तो कहा तो यद परस इत्यादि ने कहा यद परसगुण उपासना संपादन जो पर्सगुण उपासना जो फल है वो फल रूप में कर देते हैं इसलिए चक्षुषो भगवती का उसके रूप में संपादन करते हैं चक्षुष संपादन निमित्तम आह उस स्पर्शगुण निमित्तक मतलब रूप में जो संपादन किया जा रहा है से ऐसा कहा उसे निमित्त बताते हैं रूपस ओर सहभागिवाद जहां रूप रहेगा वहां स्पर्श रहेगा सहभावी है जैसे धूम और अग्नि सहभावी होते हैं जहां धूम होगा वहां होती है इसी प्रकार रूप और परसमय में स्वाभावित्व है, है, है, है रूप पृथ्वी जल तेज में है वहां पर्श भी है पृथ्वी जल तेज में पर्श है सहभावी है रूपस्पर्शो एक ठीक है इत चक्षुषो भवती फल उचितम इस हेतु से भी चक्षुषो भवती कहा फलवचन पर्सगुण के द्वारा तो गिंद्र के द्वारा पता लगना है उष्णमा के माध्यम से किन्तु चक्षुषो भवती बता दिया रूप में अतिदेश की कई क्यों इत चक्षुषो भवती फलवचन उचित इस हेतु से भी चक्षुषो भवती जो कहा फलवचन उचित होता है इष्टत्च दर्शनीताया इष्ट है, है दर्शनेता होना इष्ट है पर्शनीयता होना इष्ट नहीं फलवचन अभी संपादन कल्पक इत्यालचन जो चक्षुषो भवती कहा ये भी मैने पार्शगुण का चक्षु संपादन करना इस कल्पक होता है करके बताया एवं चय का एवं से विद्या या फलम उपन्नम चक्षुषो भगवती का विद्या का उपासना का फल सिद्ध हो जाता है चार न तो मृदुत्वादि पर्सवत्व मृदुत्वादि पर्शवान होने पर फल वचन सिद्ध नहीं होता ठीक है यदा स्पर्शगुण उपासना निमितम फलम रूपे संपाद्य थे जब? परसगुण उपासना निमित्तक फल रूप में संपादित कर दिया जाता है चक्षुषो बोला जाता है तरह विद्याया श्रोतम फलम उपनष्याद उपासना में सुना हुआ फल जो चक्षुषो है वो सिद्ध हो जाता ठीक होता है संगत होता है फलश्रुति अनुकूलता सो फलश्रुति है चक्षुषो भगती है जो तो फलश्रुति है अनुकूल हो जाती है रूप विशेषवती चक्षुष शब्द से प्रसिद्धवार चक्षुष शब्द रूप विशेष वाले में ही प्रसिद्ध होता है दर्शनी होती यदि मृदुवादी पर्शुण से उपासन निमित फलम कल्य है चुषो होती फलम नोश यदि मृदुवादी पर्शुण उपासन नि मृदुवादी फल कल्पना है कोमल का चुषोती फल सुनाईपड़ता श्रुति में चक्षुषो सुनाईपढ़ फल नैव को पंडन से आठ ठीक नहीं होगा कीर्ति संगत नहीं होगी तथा पर स्थिति में यदि परसगुण निमितक वृद्धुत्वादी फल बताएंगे तो चक्षुष भगवती फल वाक्य अनुकूल नहीं होगा फरस्प्रुति बाधित हो जाए कहा नतु इत्यादि वाष में कहा नृदुत्वादी स्पर्शवत्व वृद्धुत्वादी पर्सत्व की कल्पना करने पर चक्षुषो भगती फल वचन अनुकूल नहीं बन पाएगा बाधित होगा कहा ठीक है कश इधम फलमेक्षा रहा यह फल किसको मिलेगा जो चक्षिष्यो भवती आदि फल किसको मिलेगा श्रुतो भवती ये फल किसको मिलेगा तो कहते हैं या यह एवं वेदम यथोद गुणो वेद ये दो गुण को जो जानता हो दो गुण विशिष्ट को उपासना जो करता हो परमात्मा की उसको फल मिलेगा यही कहा दृष्टा और श्रुतगुण दो गुण को जो जानता है ठीक है नो पर ज्योतिषो जाठवी ज्योतिषी आरोपित यथोक्त तो गुणवत् ध्याना अति अल्पम फलम अनुरूप उपदृश्यते प्रश्न उठता है कि परमात्मा जो ज्योति है जो दिवलोक से ऊपर भाषित है सारा संसार से ऊपर भाषित है और अनुतम और उत्तम लोक में भाषित है ऐसा जो उसी को यहाँ आरोप किया यह हृदय में वही ज्योति है कहा कि वही है यहाँ ऐसा बोला ऐसा तो परमात्मा ज्योति को जाठर में पेट के भीतर में जो आरोप किया है जाठर ज्योतिषी आरोपित परमात्मा ज्योति का आरोप किया यहाँ ज्योति यह, यहाँ है करके कहा यथोत तो गुणवत्तो ये जो दृष्ट सूत्र गुण वाला जो परमात्मा ज्योति है उसका ध्यान उपासना करने से कथम यदि अति अल्पम फलम अति अल्प फल कैसे बताया गया दृष्ट और सूत्र बता करके अनुरूपम अनुरूप फल अनुकूल फल क्यों नहीं कहा पैसा जाता क्या क्या मुख्य फल तो है हाद प्रमुखी स्वर्गलोक प्रतिपत्तिस्तु उत्तम अदृष्ट फल अदृष्टफल तो दृष्टता है दृष्टअक्त अदृष्टो ये स्वर्गलोक प्रतिपत्ति प्र, मैं प्राप्ति कौन है स्वर्ग हाद प्रमुख फलवैया विद्या आदर विपक्ष वीर अभ्यास न आदरा गोवा देव देता है तो किसलिए कहते हैं एक फल फलशाली विद्या में आदर देने के लिए फलशाली विद्या है इसमें आदर देने के लिए अरे सांडिल्य विद्या की चर्चा है सब कुछ परमात्मा है ऐसे सांडल्य ऋषि ने कहा ऐसा है विद्या सांडिल्य विद्यापासना है ठीक में कहते हैं पृथ्वी को द्वारा ब्रह्मोपासना होगा प्रतीक के माध्यम से ब्रह्मोपासना बताइए उस परमात्मा की उपासना हृदय में ला करके किया प्रतीक उस दिवलोक से ऊपर जो प्रकाशित ज्योति है उसको हृदय ज्योति में भीतर जाठर ज्योति में ला करके प्रतीक बनाकर उपासना की प्रतीक द्वारा ब्रह्म उपासना होता प्रतीक के माध्यम से उपासना को कथम करके प्रतीकम हित्वा और प्रतीक को परित्याग करके या प्रतीक नहीं बनाना स्वगुण ब्रह्म उपासना उपनिषद स्वगुण गुण सहित ब्रह्म का उपासना करनी सगुण प्रमुख उपासना आरम्भ करते हैं अभी प्रतीक को नहीं लाना है बिना प्रतीक का प्रतीक को परित्याग करके सगुण प्रमुख उपासना का उपन्यास करते हैं गुण का आधारण करेंगे वहां तो पुष्प ब्रह्म में कई गुण के आधार करेंगे गुण का आधार पूर्वक उपासना करना है मनोवय प्राण शरीरों भा रूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्व कर्म सर्व काम अध्यात्म अभा के अनादर इत्यादि गुण का वहाँ आधान करें इस पर जिसकी उपासना करते पुनः तस्वीर कृपाद अमृत कोई पाद से सर्वा भूताने कृपाद अमृतम दिव्य कहा था जो गायत्री उपाधिक्रह्म की उपासना बात करताई थी पुनः तस कृपाद अमृत वही उसी ब्रह्म की उपासना कर रहे ब्रह्म तो वही है ये नहीं कि अनेक ब्रह्म ऐसा में ब्रह्मीति है तस्य व्रिपाद अमृतस्य त्रिपाद अमृत वाला जो ब्रह्म है उसका ब्रह्म उसका ब्रह्म का अनंत गुणवत्ता है क्योंकि उसके पास एक अनंत गुण वाला है इसलिए भिन्न भिन्न गुण ला करके उपासना बतानी है, ऐसा होगा जैसे जैसे जैसे गुण का आरोप करके उपासना करेगा वैसे उसको फल मिलेगा अनंत गुणवता हो ब्रह्म कैसा अनंत गुण वाला है उसका अनंत शक्त और शक्ति भी अनंत शक्ति वाला है वो और अनेक भेद उपास्य अनेक प्रकार से उपास्य होता है अनेक माने गुण भेद से उपास्य है वो उपास्य से उपास्य से प्रमुखता विशिष्ट गुण शक्ति महत्वपूर्ण उपासना है विशिष्ट गुण विशेष गुण बताएंगे अगले मंत्र में गुण आएगा मनोवय प्राण शरीर भाव रूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा इत्यादि गुण का विधान करेगा जैसी कैसा उपासना कर तो मनोवय है मनोप्राय है प्राण शरीर वाला है ऐसा करें उपासना का नहीं बताएंगे विशिष्ट गुण शक्ति मतलब उपासन ऐसा विधान करने की इच्छा से स्मृति कहती है ठीक है तो कहा जो उपासना प्रसंग में ब्रह्मा आएगा तो निरुपाधिक ब्रह्म नहीं होगा जो ज्ञान प्रसंग में आएगा तो निरुपाधि की चर्चा होगी अभी उपासना प्रसंग में है तो वो स्वपाधिक ब्रह्म है इसलिए उपाधि लगाएंगे मनोवय ऐसे प्रमाण तस् अनिब्रम्ण निरुपाधिकरूपाधिक नहीं है निरुपाधिक की व्यावृत्ति करते हैं कि क्या बोलते हैं अनंत गुणवत्तो का अनंत गुण वाला है वो उपाधि है गुण है उसमें अनंत गुण है प्रथम एक से अनंत गुणत्व कहते एक व्यक्ति में अनंत गुण कैसे रहेगा अनंत वाले संख्या में अनंत कितने हैं गुण पता ही नहीं गिना नहीं जा सकता ऐसे कथम तो एक से ब्रह्म ब्रह्म एक है और अनंत गुण गुणत्व तो कैसे होगा तो कहा अन, शक्ति अनंत है इसलिए गुण अनंत आ जाएगा अनंत शक्ति है ऐसे बोल दिया अनंत शक्ति वाला है ये इसलिए अनंत गुण है ठीक है कहते हैं नो पूर्वमेव अश उपासना अतिवृत्ता है पहले इस ब्रह्म का उपासना कथित हो गया बहुत सारे उपासना बताई ब्रह्म जी पूर्व पूर्वमेव अश्य ब्रह्म इस ब्रह्मा का उपासना अधिवृतानी उपासनाएं कथित हो गए सारे वर्णित हो गए सारे तथा वक्त व्येष होना अब कुछ कहना बाकी नहीं है पूर्वादी बोलता है पूर्व में बहुत सारी उपासना हो गई ब्रह्म की अब वक्त विशेष आई नहीं ये विका करके कहते हैं नहीं नहीं अनेक भेद उपास्य अनेक प्रकार से उपास्य है वो ब्रह्म पूर्व में जितने प्रकार से बताया उससे अतिरिक्त प्रकार से भी उपास्य है वो ब्रह्म अनेक भेद उपास अनेक भेदेश अनेक जो विग्रह भेद भिन्न भिन्न हैं गायत्री आदि उपाधिशु गायत्री आदि उपाधियों में उपाया उपास मे पर मनोवयवादी विशिष्ट विशिष्ट शक्तिम च उपासनाधम उत्तरवाक्यम फिर भी अनेक प्रकार से उपास्य हो चुका है ब्रह्म फिर भी मनोभयवादि गुण विशिष्ट से उपासना नहीं हुई है न मनोभयवादि गुण विशिष्ट से उपासना करनी है और विशेष विशिष्ट शक्ति मतवे विशिष्ट शक्ति वाला रूप से उपासना करनी है उपासना उपासनातर विधानातम अन्य उपासना के विधान के लिए उत्तर वाक्यों आगे का मंत्र है कहना चाहते हैं अगले मंत्र है सर्व खद्रह्म तलानीति शांत उपासीता अथ खलु क्रतुमय पुरुषो भवति भवति यथक्रतस्मलोक तथेत प्रत्यवती खलु इद् ब्रह्म तज्जला दिशा उपाशीत क्रुम यहा भवति सफेत ये वाक्य अलंकार के लिए लगा हुआ है वाक्य सौंदर्य के लिए फलू लगा हुए सर्वम इधम ब्रह्म इदं सर्वम ब्रह्म इदं सर्वम को उद्देश्य करके ब्रह्म का विधान करता है वाक्य ये सब कुछ जो दिखाई पड़ता है नाम रूपात्मक जगत इदं से लेना है ये ब्रह्म ही है माने जगत ब्रह्म है मैंने बाद समानिकरण लेना है माने जो जगत रूप में दिख रहा है जगत नहीं ब्रह्म है माने जैसे मिट्टी में जितने वस्तु बनते हैं विचारक क्या बोलता है इसे मिट्टी ही है चाहे घटादी भी बने विचारक के दृष्टि में वृत्ति का ही है ऐसे क्या होता है माने कारण दृष्टि करना ये उस परमात्मा में कल्पित है जैसे मिट्टी में कल्पित घट है हाई मिट्टी है हमारी कल्पना घट की हो गई हमारी घटबुद्धि बनी है वास्तव में विचार दृष्टि से चाहेंगे तो मिट्टी होती है घट कहा ऐसा घट मिट्टी ही है ऐसा बोला जाता है मैंने घट को बाध करके मिट्टी बचाए जाता है दो दृष्टि नहीं एक ही दृष्टि जैसे चौरस था बोला जाता है रात्रि में आप जा रहे थे कि एक कटा हुआ पेड़ था वृक्ष था ठूट था कटा हुआ था।, था तो आपको चोर बुद्धि हो गई आपकी आप डर गए सामने चोर आए ऐसी बुद्धि हो गई डर गए आप। बाद में जब प्रकाश उजाला हो गया प्रकाश आ गया तब वो चोर नहीं था और ठोट था अब वहां दो पहले वाली बुद्धि बच जाएगी चौरस था ऐसी बुद्धि होती है जो चोर समझा मैंने वो तो ठूठ है और अचोर बुद्धि बद गई बुद्धि आ ऐसे यहां ये इदम साधन ब्रह्मा ऐसा करता है ये जो कुछ नाम रूपात्मक जगत है ये जगत ब्रह्म है ब्रह्म माने ब्रह्म से उत्पन्न है ये जैसे मिट्टी से उत्पन्न घट में मिट्टी बुद्धि होती है बुद्धि बद जाती है इसी प्रकार जगत बुद्धि को बांधना है ब्रह्म बुद्धि को राखना है बाद समानाधिकरण होता है समानाधिकरण जैसे समान विभक्ति है इदम सर्वम प्रथमांत है ब्रह्म भी प्रथमांत है समान विभक्ति है समान विभक्ति को व्याकरण में समानाधिकरण कहते हैं, समानाधिकरण। तो समानाधिकरण चार प्रकार का होता है वार्तिक सार्थक दिवित स्वामी जी ने बताया है ध्यानाद्य बाद्यास विशेषणक्यूधात साध्य मनाश्रवण्यफलता दोषाचनाध्या सी तारात्म न विरुद्धक्यक्ष्यति तत्वपी में कौन सा समान अधिकार तत्व समान अधिकरण है वहां प्रथमांत तत्व तुम भी समान प्रथमांत है तत्व कौन सा समान होगा बाद है क्या तुमको बाध करके तत्व बचाना है तुम तुमको बाध का अर्थ बाध दिया जीवत तो खत्म कर दिया तत्व बचाना है अथवा मनोब्रह्म उपवासी जैसा है वास्तव में जीव ब्रह्म नहीं जैसे मन को ब्रह्म मान की उपासना करेंगे तो फल मिलेगा उपासक को भी पता है मन ब्रह्म नहीं है जानता है आ, किंतु श्रुति ने बोला है मन को ब्रह्म मान की उपासना करेंगे तो फल मिलेगा अध्यास ऐसा अध्यास उपासना क्या अध्यास उपासना आके लिए तत्वमसी तो है वास्तव में जीव तो जीवी है कि तो ब्रह्म कहते हैं फल मिलेगा ऐसा बार विशेषण विशेष भाव है क्या जैसे नीलोत्पल होता है उस प्रकार तत्व तो मसी में कौन सा तत्व तो में क्या समानाधिकरण है ऐसा विचार किया अथवा ऐक्य है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ऐसा बोला जाता है चंद्रमा कौन प्रकृष्ट प्रकाश प्रकाश कुंजी चंद्रमा है प्रकाश और चंद्रमा में कोई विशेषण विशेष भावना है जो प्रकाश वाला चंद्रमा ऐसा नहीं होता प्रकाश ही ऐक्य समानाधिकरण होता है तो कौन सा समानाधिकरण होगा तो बाढ़ के विद्यावसा ने कहा चार प्रकार के समानाधिकरण की चर्चा की बाध्यास विशेषणक्य विषय नाम सामनाधिकरण सामानकरण चार प्रकार का है बाद अध्यास विशेषण विशेष भाव और ऐक्य चार बाधाभ्यास विषय विशे साहित्य विषयम नामचतु मतम सामानकरण्यम आद्य भी है अरे तत्व पहला वाला होने नहीं सकता सामान पहला वाला कौन बाधा होने सकता यदि बाध करना जीवत्व को बाध करना है यदि समाप्त ही कर देना है जैसे चोर स्थानों के चोर को बाध करके ठाणों को बचाना ऐसे ही हो उस स्थिति में फिर यहां पर उपदेश व्यर्थ पड़ेगा श्रुति का उपदेश व्यर्थ होगा तत्वशी उपदेश देना है जीव को किसको देना है जो जिसको उपदेश दिया हो तो खत्म हो गया बाद हो गया उसका वो रहा ही नहीं फिर क्या ब्रह्म बनाना उसको जीव रहते रहते ही ब्रह्म नहीं हो सकता कुछ भी नहीं तो बाद हो नहीं सकता आद्यम यह ना तत्व वसी में पहला वाला समान होने सकता बाद हो नहीं सकता व्यर्थोत्तमाक्षात श्रुति श्रुति का जो परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा नौ नौ बार बोल रहे तब तो वही शिवाध्याग तो जो परिश्रम कर रही है इसको ब्रह्म भाव में पहुंचाना चाहती है श्रुति जीव को ब्रह्म भाव बनाना चाहती है किंतु अगर बाल करेंगे तो जीव तो रहेगा ही नहीं फिर क्या कौन ब्रह्म करेगा उपदेश किसको देना है जीव को और जीव तो समाप्त तो हो गया ब्रह्म होना नहीं उपदेश पड़ेगा इसलिए बाघ हो नहीं सकता और ध्यानाद्य श्रवणात्नित्य फलता दोषा चनाध्यासि उपासना प्रकरण नहीं है सांख्य जो षष्ट है उपासना प्रकरण नहीं है ध्यान आदि मैंने उपासनादि अश्रवणात् उपासना नहीं सुनाई पड़ रही है वहां इसलिए अध्यास भी नहीं मान सकते हैं अध्यास जो होता है वो उपासना में होता है मनोभ्रमित उपासिता ऐसा होता है तो व्रत कारण साद्यस ध्यान आदि असर आदि न सुनने से और अनित फल उपासना मानेंगे कि जीव ब्रह्म होने से है, है। केवल जीव को ब्रह्म है करके ऐसी उपासना करने से क्या चिंतन करने से फल मिलेगा ऐसा ऐसा मान्यता दिया जाए तो क्या फल अनित्य हो जाएगा एक तो उपासना प्रकरण में वाक्य नहीं आया तत्व उसी आया है ज्ञान प्रकरण है दूसरी बात उपासना का बल अनित्य होता है अगर उपासना माने तो अनित्य होगा फिर ब्रह्मत्व तो होकर के फिर जीवत्व में आएगा परिस्थिति ऐसी होगी ध्यान आदि असगुड़ात अनित्य फलादात दोषात् अध्यास बुद्धि भी नहीं है अध्यास उपासना भी नहीं तत्व और तादात्म न विरुद्ध जो जो विरोधी है तत्पद का अर्थ क्या है और तुम पद का अर्थ क्या है इसे विरोधी तत्व है दोनों जगत सृष्टि रचना करने वाला जगत करता है तत्पद और तुम कुछ नहीं कर सकता वो सर्वज्ञ है अल्पज्ञ है विरोध है दोनों में विरोध में समानाधिकरण होता ही नहीं तारात में विशेषण विशेष भाव होता ही नहीं अविरोध में होता है विरोध में नहीं होता तादात्म्य न विरुद्ध हो यदि बलात् ऐसे फल से वस्तु के प्रक्ष से भी जब इसको शुद्धिकरण करेंगे शरीर आदि से अलग करेंगे भाव के करेंगे तत्पद में माया को हटाएंगे और यहां तोम पद में अंतकरण आदि को हटा उपाधि हटाएंगे पश्चे के जैसे प्रकृष्ट प्रकाश से चंद्र वाला स्थिति आ जाएगी ऐक्य समानाधिकरण है मुख्य समान अधिकरण है तत्व में से ऐसा आया है तो यह समानधिकरण ये जो कहा बाध समानधिकरण यह ध्यान देना रहा है सर्वम ब्रह्म खलु, खलु तो वाक्य अलंकार के लिए है वाक्य सौंदर्य के लिए खलु शब्द का प्रयोग कर लेते किंतु इदम सर्वम ब्रह्म जो, जो कुछ जगत अज्ञान अवस्था में दिख रहा था वो ब्रह्म है माने मिट्टी में जो भी पात्र बनते जितने भी बने वो सब मिट्टी है इस दृष्टि से देखना रहा बाद होता है घटादी जो भी है मिट्टी है पटादी जितने भी हैं तंतु है ये दृष्टि आनी माने कारण दृष्टि में जाने पर कार्य बुद्धि बाधित हो जाती है कार्य बुद्धि को बाध करना यही है दम सर्वम से नाम रूपात्मक जगदो लिया है जो कुछ भी आपके सामने दृष्टि के चर्म है तो ये सब के सब ब्रह्म ही है ऐसा है। और इसको भी पचाना ब्रह्म को भी ऐसा नहीं होता ये बुद्धि को जगत बुद्धि को बाध करना ब्रह्म बुद्धि को ये तो कहना है कार्य का आरंभ देखता है ब्रह्म में कल्पित है ये जैसे मिट्टी में घर कल्पित है तो घर की सत्ता नहीं होती मिट्टी की सत्ता होती है दृष्टि से देखना यहाँ भी यही है यहाँ भी जगत कल्पित है आत्मा में परमात्मा में तो इदम सर्वम ब्रह्मा कहा ये सब कुछ ब्रह्म है क्यों कहते हैं ये ये सब कुछ ब्रह्म इसलिए है तज ज तल ल तद अना स्थिति है उस परमात्मा से उत्पन्न है सारा ये ये सारा जगत परमात्मा से उत्पन्न है उस ब्रह्म से उत्पन्न है तज तस्मात जातम कश्चर उससे पैदा हुआ है। जैसे मिट्टी से घट पैदा होना उसी परमात्मा से जगत होना स्थिति है तस्मात बा तस्मात आत्मा आकाश समुद्र इत्यादि प्रमाण है पैदा हुआ पंच और जब इनके प्रलय काल आएगा तो उसी में लीन होना होता है मिट्टी से घट निकलता है पैदा होता है और जब घट फूटता है तो हम मिट्टी में लीन हो जाता है इसी प्रकार जगत का लीन प्रलय जो होगा कहां होगा ब्रह्म में ही होगा तल्ल तस्मिन लीते तल्ल उसी में लीन हो जाता है प्रलय काल जैसे घट फुटा तो मिट्टी में मिला कहा से निकला था घट मिट्टी से निकला था तज्जा है वह मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में विलय होता है इसी प्रकार जगत उस परमात्मा से उत्पन्न है और परमात्मा में लीन होता है तीसरा कहते ये तो लिम पर तद अना तद अनामयर यह होता है स्थिति काल में उसी में चेष्टित हो रहा है यदि घट इधर उधर जाने का काम करता है चेष्टा कर रहा है जहां से वहां जाता है पानी लेके जाता है इधर उधर करता है किंतु मिट्टी के बिना घर चल नहीं पाएगा मिट्टी निकाल लेंगे तो घटना भी स्पष्ट ही नहीं क्या चलेगा वो जब स्थिति काल में चेष्टा करता है अपने व्यापार करता है जगत अपने ढंग से व्यापार सबका व्यापार है यहाँ इनका व्यापार भी उसी के द्वारा चेष्टित है उसी परमात्मा से चेष्ट क्योंकि परमात्मा ही है वहां माना तीनों कालों में परमात्मा ही दिखता है तलान तल तद अंत मना शांत उपाय जब सारे के सारे जगत परमात्मा रूपी हो गए उसी से सृष्ट है उसी में लय है उसी से स्थिति में भी उसी से चेष्टित हो रहा है क्योंकि तो घट का इधर उधर आहरण जो होता है हम यहां से वहां ले जाते हैं लाते हैं इधर आहरण करते हैं घट का मिट्टी के बिना नहीं होगा वो चेष्टा मिट्टी के बिना चष्टा नहीं हो मिट्टी में चष्टा कर रहा है मिट्टी निकाल देंगे तो घट नहीं रहेगा क्या कहा जाएगा वो अगर मिट्टी निकाल दिया जाए उसमें से घट रहेगा ही नहीं कहाँ जाएगा इधर उधर कहाँ होना स्थिति तो काल में भी चेष्टा उसी में है परमात्मा में है इसकी कल्पित वस्तु अधिस्थान में ही अधिस्थान से ही उत्पन्न होना है उससे अधिस्थान में ही लीन होना है और अधिस्थान में इसकी चेष्टा से ही चेष्टित होना है घट की चेष्टा बोलते हैं वास्तव में घट की चेष्टा नहीं होती मिट्टी की चेष्टा होती मिट्टी को ले जाते हैं साधारण जन्म बोलते हैं घट कि विवेकी कहेंगे मिट्टी स्थिति आ जाती है इसी प्रकार है यहां भी जब सारे के सारे परमात्मा दृष्टि हो गए, एक ही दृष्टि हो गई दूसरी दृष्टि रही नहीं रागद्व का अभाव हो गया रागद्वेश के लिए अपने से भिन्नत्व दृष्टि चाहिए या मानी द्वित दृष्टि में रागद्वेश होगा या एक दृष्टि हो गई सर्वम खलुदम ब्रह्म या सारा संसार ब्रह्म और तज तल तद अना हो गया उसी से क्यों तो तो ब्रह्म क्यों है उसी से उत्पन्न है ये उसी में लय होता है ये और उसी में चेष्टा करता है इसलिए सर्वम कम इदम ब्रह्म के सब ब्रह्म है ऐसी स्थिति हो गई जब एक ही ब्रह्म ही हो गया दृष्टि में जब आ गए तो जो अद्वैत भाव में भाई अभी स्थिति में तो राग रागद्वेश हो नहीं सकता क्यों राग रागद्वेश के लिए द्वैत चाहिए अपने से भिन्न चाहिए इष्ट हो तो राग होगा अनिष्ट होगा तो द्वेष होगा अपने से भिन्न में होगा दया अवेर हो गया एक ही ब्रह्म ही रह गया इसलिए रागद्वेष रहित होकर दे और रागद्वेश होना नहीं उस काल में अद्वैत में है वो एक ही क्रम दृष्टि में है शांत उपासिता शांत होता हुआ क्या करे उपासना करे का। क्या उपासना करने आगे बताएंगे शांत मनो उपासना मनोमय अत्याधिक गुण को लेकर उपासना करे अगले मंत्र में है मनोमय प्राण शरीरों भाप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्व काम सर्वकर्मा सर्व, सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वम अध्यात् अवा अनादर ऐसा मंत्र आएगा ऐसा, ऐसा गुण है उस परमात्मा में सारे ऐसे गुण बताएंगे उन गुण का आराम करके पास उपासना करेंगे अथ अनंतर बोलते हैं खलु एक वाक्य अलंकार के लिए खल है देखो भाई ये जो मनुष्य होता है ना ये निश्चयात्मक होता है क्या ना कहीं निश्चय करके बैठा हुआ है अथ कल तुमयुरुष जो शरीर मनुष्य है ये निश्चय स्वरूप निश्चय प्राय होता है कहीं ना कहीं निश्चय करेगा गलत निश्चय करता सही निश्चय करता क्या करता है कि तो अपने ढंग से निश्चय करता है ये निश्चय निश्चयात्मक होता है निश्चय प्राय निश्चय स्वरूप होता है निश्चय करने वाला होता है तो निश्चय करो तुम ये क्या निश्चय करना सर्वम खलुदम ब्रह्म यही निश्चय करो अथ अनंतर खलु मनोभाग्य अलंकार के लिए है कर तुम ये जो पुरुष है शरीर मनुष्य है ये निश्चय निश्चय स्वरूप है यथा क्रतुरअस्म लोके पुरुषोति तथे तथ्य होती देखो लोके माने शरीर अस्वीन शरीर लोक माने शरीर यहां लोक का कार्थ पृथ्वी ने शरीर लोक्य थे कर्म फल लोक का शरीर जहां बैठ करके जीवात्मा कर्म का फल भोगता है सुभाषि कर्म का फल भोगता है कहाँ बैठकर भोगता है शरीर में इसलिए शरी, लोक शब्द का अर्थ शरीर अध्यात्म लोक शब्द का अर्थ शरीर होता है लोक कहते कर्म फल विजयते लोक शरीर में शरीर को लोक कहा जाता है कहते हैं ये निश्चयात्मक है बुद्ध निश्चय स्वरूप है ये आत्मा कहता है ये तो क्या करे यथा कर्तूर अस्मिन लोके पुरुषो भवती जैसे निश्चय वाला इस शरीर में बैठकर जैसा निश्चय वाला ये व्यक्ति होगा जो निश्चय करके बैठा होगा या तथा इत प्रत्य यहाँ से बनने के बाद यहाँ से जो चाहेगा वही होगा जो निश्चय यहाँ किएगा मैं ब्रह्म हूं करके निश्चय करेगा तो ब्रह्म ही होगा मैं भूत हूँ करके निश्चय करेगा तो भूत बनेगा वो ये था प्रपत्यंतेम तो प्रम वापिस भाव तेजनते कले परम तम तमे वैदिकीता ने कहा जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ेगा उसको वही पढ़ना पड़ेगा तो कर तो तुम आये पुरुषों में यह निश्चय प्राय है एक व्यक्ति निश्चय कर लेता है कुछ न कुछ निश्चय करके बैठा हुआ होता है किंतु यथाकृत अस्मिन लोग के पुरुषों बहुत जैसा निश्चय वाला इस शरीर में हो जाता है व्यक्ति तथा इत प्रत्योग यहां से मरने के बाद भी वैसे ही होगा वही बनेगा जो निश्चय करेगा वही होगा मैं ब्रह्म हूं करेगी करके सर्वम खलूदम ब्रह्म निश्चय करके बैठा होगा तो ब्रह्म ही बनेगा सर्वं खलु ब्रह्म ये निश्चय करके यदि बैठा हो तो वही होगा वो ब्रह्म ही बनेगा ये कहते हैं इसलिए सक्रतम पूर्वी कहा वो, वो निश्चय करे बस वो निश्चय कर ले क्या निश्चय करे सर्वम फल ब्रह्म ये सब कुछ ब्रह्म है जगत् रूप से न देखे ब्रह्म रूप से देखे नाम रूप को हटाए जगत् रूप नाम रूप होता है नाम रूप को करके ब्रह्म रूप को देखे ये कहा हास्य में सर्वम समस्तम खलूति वाक्य अलंकार का स्वाद एक खलू जो है वाक्य अलंकार के लिए निपात है अव्यय है ये निपात मैने अव्य है सर्वम माने समस्तम समस्त जगत कोई छूटे नहीं सर्व सर्व शब्द सबको सब संकोच नहीं करता सबको लेगा जो नाम रूप आत्मक जगत सारा संसार सर्वम मैंने समस्तम इदम जगत नाम रूप विकृतम जो नाम रूप में हुआ है दो रूप दिखाई दे रहा है नाम और प्रत्येक का एक एक नाम एक एक आकार दो चीज लगे है सबने प्रत्येक में अपने ढंग का एक आकार होता है अपना ढंग का नाम होता है हर वस्तु में ये दो दो चीज लगे हुए हैं, यही संसार होता है तो सर्वम माने समस्तम संपूर्ण इधम जगत ये जो जगत सर्वम इधम ये सब जगत नाम रूपे विक्रतम नाम रूपे विकृत हुआ है दो रूप में दिखाई दे रहा है जगत ये जगत प्रत्यक्षादि विषय तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय बना हुआ है अजय पटा मठा सटा जो भी हम बोलते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय बना हुआ जगत जितने भी है प्रत्यक्ष से अनुमान का विषय है उपमान का विषय है प्रत्यक्ष आदि बोलते हैं खाली प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है कई प्रमाण लगते हैं इनमें वस्तु तो तो सिद्ध करते हैं कभी उपमान से सिद्ध करेंगे कभी शब्द से सिद्ध करेंगे कभी अनुमान से सिद्ध करेंगे वस्तु के प्रत्यक्ष आदि विषयों का प्रत्यक्ष आदि का विषय जो जगत है ब्रह्म सर्वम इदम ब्रह्म सर्वम खुलदम ब्रह्म सर्व को उद्देश्य करके ब्रह्म का विधान करना है जैसे अदय अदय गुण में अत और एंग को उद्देश्य करके गुण का विधान करते हैं अत और एंग को गुण कहते हैं ऐसा होता है अत और एंग को गुण बोलते हैं इसी प्रकार सर्वम उद्देश्य बनाना और इसमें विधान क्या करना ब्रह्म बुद्धि करना जैसे अत और एंग में गुण बिद्धि गुण बुद्धि करते हैं भैया कर ले गुण बुद्धि अदय गुण ऐसे ही सर्वम इदम ब्रह्म ऐसा बुद्धि करना ब्रह्म बने कार क्यों इसमें कल्पित है ब्रह्म में कल्पित है जगत कारण है वो इसलिए कारण दृष्टि में जाने पर कार्य दृष्टि खो जाता है बात बाचारो मंधकारो नाम इसी में सठ अध्याय आएगा कारण दृष्टि में जाएंगे कार्य दृष्टि बात हो जाता है ब्रह्म माने कारणम ये जगत का कारण ब्रह्म है माने ब्रह्म में कल्पित है जगत यह है जैसे बेटे में कल्पित घट होता है उसी प्रकार उस परमात्मा ब्रह्मा में कल्पित है जगत कारण ब्रह्म क्यों कहा वृद्ध तमत्वाद्रह्म अतिशय बड़ा है वो बहुत बड़ा है बड़े से भी बड़ा है आकाश आदि को बड़ा बोलते हैं संसार में जो तो सबसे बड़ा कौन है आकाश यही होगा और से हम चलते हैं अणु से बड़ा द्रोणुक द्रोणुक से बड़ा त्रेणुक यहाँ से चलते चलते जाएंगे हम फिर मध्यम परिणाम में त्रणुक से लेकर के पृथ्वी बड़ी है पृथ्वी पर जल है जल से वायु करते करते आकाश में जाके बैठ जाते हैं क्योंकि उससे भी बड़ा है ये वृत्तमवार वृद्धतम अत्यंत वृद्ध बड़ा होने से ब्रह्म कहा उसको इसलिए ब्रह्म कहते हैं अत्यंत बड़ा है विशाल है वो इसलिए ब्रह्म कहा कहते कथम सर्वस्व ब्रह्मतम तो सारा जगत कैसे ब्रह्म होगा जी ये प्रश्न आया सर्वम इदं ब्रह्मा ऐसा बोला है कि सब कुछ ब्रह्मा है बोला है कैसे ब्रह्मा होगा? कहा क्योंकि इसलिए ब्रह्मा है तज जलाना तज जल तना है बस उससे ये पैदा हुआ है उसी उसी में ये लीन होना है और उसी में अभी स्थित है एक स्थिति है घट और मिट्टी में घटा के देखना घट मिट्टी में पैदा होता है मिट्टी में रहता है मिट्टी को छोड़कर बाहर नहीं जाता स्थिति का अंत जा नहीं सकता घट अगर बोले मिट्टी से मैं परेशान हूं कुछ दिन बाहर जाऊं तो अपना अस्तित्व खोएगा मिट्टी छोड़ेगा तो अपना अस्तित्व खोएगा वो अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा उसका और जब घट फूटेगा मिट्टी बनना उसे मिट्टी में लीन होना कहा होना है ठीक इसी प्रकार ये जगत उस परमात्मा से उत्पन्न है तज्ज है और उसी लीन होना इसमें सुश्रुति में कहा जाता है जगत परमात्मा मिली में होना है जागृत में फिर वहीं सुश्रुति से परमात्मा से आता है इस देखा है ये तो एक दृष्टान्त है तो कथम सर्वस्य ब्रह्मत्व सारा जगत ब्रह्म कैसे होगा ये प्रश्न उठा तो आहा श्रुति कहती है तज जलानी शांत तो होगा श्रुता तज जल्ला तद आना तीन है वहां तज जल तज तल्ला तद आना ऐसा तस्मात ब्रह्मणो जातम उस ब्रह्म से पैदा हुआ है ये जैसे मिट्टी से घर पैदा होता है उसी प्रकार ब्रह्म से पैदा हुआ है माने है ब्रह्मा जगत रूप में दिख रहा है ये पैदा हुआ हो तस्मात ब्रह्मणोजातम उस ब्रह्म से पैदा हुआ किस रूप से पैदा हुआ कहते जाए तेजो वर्णाधिक्रमेण शांधो की परिभाषा में तत्तेजो सृज आएगा पहला वाक्य हम सस्ता अध्याय में तेज और जल और अन्ना माने पृथ्वी क्रम क्रम से उत्पन्न हुआ सारा जगत क्रम से उत्पन्न होगा तेजो अब अन्ना क्रमेगा सर्वम कहा पहला तेज उत्पन्न होना है छांदों की प्रक्रिया है उसके बाद जल की उत्पत्ति फिर अन्ना माने पृथ्वी की उत्पत्ति फिर आगे भौतिक जगत होना है अर्थात तज्ज इसलिए तज्जा यह जवान में तज्ज शब्द का अर्थ हो गया उस परमात्मा से जाता है पैदा हुआ इसलिए तज कहते हैं इसको और तथा उसी प्रकार जैसे तज होता है तथा तेरव जनाना क्रमेण प्रतिलोपतया तस्मिने को प्रमणी लिए थे तदात्मतया शिष्य थे तल्लम उसी में लीन होता है इसलिए तल्ल बोलते हैं उसको उसी में जिससे पैदा हुआ उसी से विपरीत क्रम से लीन होता है उल्टा क्रम हो जाता है जिस क्रम से उत्पन्न हुआ है उसे उल्टे क्रम से विलय होता है तेजन क्रम जो उत्पत्ति क्रम है उत्पत्ति क्रम में कैसा था तेज अब अन्न क्रम में कहा था पहले तेज के हिसाब से फिर जल फिर पृथ्वी इस सृष्टि ऐसा बताई थी और इसमें क्या होगा प्रलय में पहले पृथ्वी लाये पृथ्वी का लय होगा जल में जल का लय होगा तेज में तेज का लय परमात्मा ऐसा तेरे ब जनन क्रम है ना प्रतिलोम तया उत्पत्ति क्रम से जो विपरीत प्रतिलोम रूप से अनुलोम रूप में प्रतिलोम लोम विपरीत क्रम से तस्म नहीं वह ब्रह्म लिए थे उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है प्रलय काल में तथा आत्मतया लीन होना माने उसी रूप में हो जाना ब्रह्म से निकला था ब्रह्मरूप हो जाना बाद में नाम रूप लेकर के अलग दिख रहा था और ब्रह्म ही हो गया वो ऐसा होना इसलिए तल्ल हो जाएगा तज्जा तल्ल तथा तस्म एवं स्थिति काले अनिथि ऐसा हो जाएगा उसी प्रकार उसी परमात्मा में ही स्थिति काल में परमात्मा से अतिरिक्त तो रूप से जगत रह नहीं सकता जैसे मिट्टी से अतिरिक्त तो घट रह नहीं सकता स्थिति काल में मिट्टी में रहना पड़ेगा उसको मिट्टी से अलग होना चाहेगा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा घट ही तथा तो तस्विन उसी परमात्मा में ही स्थिति काले स्थिति काल अनिति माने प्राणिति चेष्टा चेष्टा चेष्ट चेष्टा करता है अनप्राण चेष्टा करता है हो जाएगा तदा वैसे तीनों अवस्था उसी में है इसलिए यह सब कुछ ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं एवं ब्रह्मात्पतया इसलिए ब्रह्मरूप से ये जगत त्रिशु कालेशु अविशिष्ट तीनों कालों में ब्रह्मरूप में ही है वो ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से आए नहीं घट और मृत्यु में घट आगे देख मिट्टी से घट पैदा होता है माने मिट्टी में पैदा होना है उसने और फूटना है नाश होना है तो मिट्टी में ही नाश होना है उसने मिट्टी रूप ही होना है उसने और स्थिति काल में भी मिट्टी में ही हो ठीक है प्रकार हो मिट्टी ही है विचार दृष्टि मिट्टी ही है ऐसा होता है ठीक इसी प्रकार में होना एवं ब्रह्मात्मक ब्रह्मरूप होने से त्रिशु कालेशु अविशिष्ट तीनों कालों में जो अविशिष्ट है ब्रह्मरूपी है वो विचारक के दृष्टि में जगत नहीं होता ब्रह्मरूपी होता चारे को ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं तद व्यतिरिक अग्रहणार्थ क्यों ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से इसका ग्रहण नहीं होता चाहे उत्पत्ति काल में हो चाहे स्थिति काल में हो चाहे लय काल में हो ब्रह्म से भिन्न रूप से पृथक रूप से इसका ग्रहण नहीं होता जैसे मिट्टी के अतिरिक्त रूप से घट ग्रहण नहीं हो सकता जब भी घट ग्रहण करना होगा मिट्टी चाहिए मिट्टी के बिना होगा ही नहीं स्थिति ठीक इसी प्रकार तद व्यतिरिका ग्रहणात् उसे अतिरिक्त रूप से ग्रहण न होने से वही है वो ब्रह्म ही है केवल व्यवहार दृष्टि में नाम रूप लिख रहा है किंतु तो वास्तविकता है परमात्मा ही है कि जगत अतः तदेव एकदम जगत इसलिए वही परमात्मा ही जगत तदेव परमात्मा एवं एकदम जगत ये जगत परमात्मा ही है इस है इसके जगत रूप को बाध करके परमात्मा को बचाना दृष्टि से बांधना बाकी जगत को या आप करके करके फेंक नहीं सकते आप विचार दृष्टि से बात करना है इसको यथा तदेव एकम अद्वितीयम तथा ष्टे विस्ती पक्षा यथाच इदम जगत यथा जिस प्रकार ये जगत तदेव एकम अद्वितीयम वही परमात्मा ही एक अद्वितीय सिद्ध होगा जिस प्रकार से होगा वो हम छठे अध्याय में बताएंगे विस्तार से रात बोलते हैं सदैव आशी दादी जो बाकी आएंगे षष्ट अध्याय में वह हम बताएंगे ये जगत परमात्मा ही है इससे अतिरिक्त नहीं हो सकता कोई अरेव एकम अद्वितीय एक ही अद्वितीय सिद्ध होगा जगत सिद्ध नहीं होगा वो परमात्मा ही सिद्ध होगा जगत केवल दीखता है सिद्ध नहीं हो सकता वो हम षठ अध्याय में विशेष रूप से बताएंगे वाषिकानी प्रतिज्ञा करके यथाच इधम इदम जगत ये जगत तदेव एकम वही जो परमात्मा है वही एकम अद्वितीय एक और अद्वित एकमेव अद्वितीय बोलेंगे वहीं पर ही सिद्ध करेंगे बात तथा षष्टे विस्तरण कक्षा षे अध्याय में विस्तार से इसका कथन करेंगे ये जगत कैसे ये परमात्मा कैसे बन पर सकता है एक अद्वितीय परमात्मा कैसे होगा नाम रूपात्मक जगत कहेंगे हम वहां बताएंगे विचार दृष्टि में एक ही होता है दृष्टि जगत बोल रही है विचार दृष्टि में जगत नहीं है परमात्मा माने घट में देवार दृष्टि में घट अलग है मिट्टी काम नहीं कर सकती जो घट काम करता है पानी लाने का काम करता है व्यवहार तो बोलेगा घट अलग चीज है मिट्टी अलग है व्यवहार अलग है किंतु तो विचार से देखेंगे मिट्टी तो से अतिरिक्त होगी घटनाओं की वस्तु कुछ भी नहीं घट आई नहीं बिट्टी है, विचार दृष्टि ऐसी बोलती है कारण दृष्टि में जाने पर कार्य दृष्टि में बाहर हो जाता है विचार दृष्टि कारण दृष्टि में ले जाती है ये यम इदम ब्रह्म जिससे कि सारे के सारे ब्रह्मरूपी है ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं तो एक अद्वित ब्रह्म सिद्ध हो गया जब ऐसी स्थिति होगी विचार दृष्टि जगत नाम में वस्तु नहीं रहेंगे उस स्थिति में अतः अब द्वैत रहा नहीं द्वैत रहने से क्या होगा राग द्वेश का अभाव हो जाएगा द्वैत में होता है राग रागद्वेश शत्रु बुद्धि मित्र बुद्धि अपने से भिन्न व्यक्ति हो तब होगा या भिन्न व्यक्ति रहा नहीं कोई इसलिए अतः शांत शांत उपासिता या शांत रागा रागद्वेषादि दोष रहित रागद्वेषादिष रहित होता हुआ जब ब्रह्म दृष्टि में जाएगा तो रागद्देष दृष्टि नहीं होगी जगत दृष्टि में आने पर रागद्वेश दृष्टि आ जाएगी राग द्वेश समय सन माने इंद्रिय सम्मान करते हुए मन को नियंत्रण करते हुए सं सं तत्त सर्वम ब्रह्म ये जो सब कुछ ब्रह्म है तथा बक्षमाण गुण है वो ब्रह्म की उपासना करेगी शांत उपासित किसे उपासना करे गुणों का आधान करेगे बक्षमाण गुण है अगले मंत्र में गुण का आधान करेंगे मनोवज प्राण शरीर हो भार संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंधा सर्वरसा सर्व एकदम अप्याप्तो अबा की अनागरह ऐसा वहां विशेषण लगाएंगे माने गुण का विधान करेंगे उन गुणों को आधान करके ब्रह्म की उपासना करें उपासिता बक्षमाण गुण उपासिता गुण या इस मंत्र में गुण नहीं है अगले मंत्र में द्वितीय मंत्र में आने के गुण मनोमया भी गुण माना वो ब्रह्म कैसा दिखाई पड़ रहा मनोप्राय होकर दिखाई रहा मन के जाने से जाता हुआ मन विषय नहीं जा रहा तो वो भी जा रहा लग रहा है ऐसा होगा इत्यादि गुण का आदान करेंगे इसके द्वारा उपासना करे तस्मा तगत इदमा परमर्श हेतु द्वारा जगते परामर्शवर इसमें कारण बताते हैं प्रमाणे प्रत्यक्षादिषय का जो इदम जगत क्या है प्रमाण का विषय है प्रत्यक्ष अनुमान उपान शब्दाद्य प्रमाण का विषय बना हुआ जगत है वास्तव में वो जगत जगत नहीं है वो ब्रह्मा है वो हम घट घट बोलते हैं वास्तव में घट नहीं मिट्टी है विचार दृष्टि ऐसे क्यों ये जगत माने घट माने मिट्टी में कल्पित है और ये जगत परमात्मा में कल्पित है इसमें परमात्मा ही है ये कहना निरुपाधिकार्थ से ब्रह्म है आ गया तो ब्रह्म होगा अत्यंत यहाँ उपासना प्रकरण है अभी कौन सा प्रकरण है उपासित है तो ब्रदस्य निरुपाधिकार्थ विषय ब्रह्म शब्द आया हुआ है सर्व ख ब्रह्म या ब्रह्म शब्द आया तो निरुपाधिक ब्रह्म होगा ये शंका होगी तो कहा निरुपाधिक विषय का निरुपाधिक अर्थ विषय को व्यावृत्ति करते हैं कारण बोल दिया निरुपाधिक ब्रह्म कारण नहीं बनता या कारणम बोल दिया जगत का कारण जिसे कारण पर बोला कारण जो होगा सुपाधिक होगा क्यों उपासना प्रकरण में कभी निरुपाधि की चर्चा ही नहीं होती सुपाधिक की होती है कारणम का प्रथम कस ब्रह्मत्वम तो वो ब्रह्मत्व तो कैसे उसको ब्रह्म क्यों कहते हैं कहते हैं ब्रह्मी वृद्धौ धातु से ब्रह्म बनता है मेरे वो अच्छा ऐसा उड़ादी सूत्र है उससे बनता है ब्रम्ध हो सबसे बड़ा हो उसको ब्रह्म कहा जाता है सबसे बड़ा हो कारण बड़ा होता है कार्य छोटा होता है कारण कार्य समावेश होता है हैं कथम त्य ब्रह्मत्व उसमें ब्रह्मत्व तो कैसे उसको ब्रह्म कैसे कहेंगे तो कहा वृद्धतमत्वा कहा अत्यंत बड़ा होने से बहुत बड़ा विशाल है वो क्यों आकाश आदि का भी कारण है वो निर्तिशय महत्वात्थ कहा अतिशय महत्ता महत्व है उसमें महत परिमाण उसमें सबसे बड़ा परिमाण महत्व है महान से भी महान है सर्वम अनुद्य ब्रह्मत्व विधान युक्तिम प्रश्न पूर्वक सर्वक शब्द का अनुवाद किया सर्वम इदम या अनुवाद है अनुवाद करके ब्रह्मत्व का विधान किया जैसे अदय सूत्र में अत्यंक उद्देश्य करके गुण का विधान करते हैं वृद्धि आदेश में आदेश को उद्देश्य करके वृद्धि का विधान करते हैं सूत्र में उद्देश्य और विधेयक तो होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी सर्वम अनुद्देश सर्वस जगत को अनुवाद करके तस्य उस सर्व को ब्रह्मत्व विधान युक्तिम प्रश्न हुआ है ब्रह्मत्व का विधान करने में सर्वम इधम ब्रह्म बोला हुआ है सर्वम खंड इधम ब्रह्म ये सर्वम इदम ब्रह्म ऐसा बोला तो सर्व को उद्देश्य बना करके अनुवाद करके ब्रह्मत्व के विधान में युक्ति प्रश्न पूर्वक युक्ति पूछते हैं प्रश्न पूर्वक युक्ति बताते हैं प्रश्न पूर्वक युक्ति को बताते हैं क्यों कहा उसको ब्रह्मत्व का विधान क्यों क्या कहते हैं तज तल तज अना इसलिए उसको ब्रह्म कहा उसी से उत्पन्न होता है यह और उसी में स्थित है उसी में लय होता है इसलिए वो ब्रह्म बोलती है उत्पन्न स्थिति लय में होना वो उससे अतिरिक्त होता नहीं जो जिससे उत्पन्न हुआ उससे अतिरिक्त वस्तु होता नहीं है उपादान कारण से कार्य भिन्न सिद्ध नहीं हो सकता स्थिति निवित कारण से तो भिन्न होगा किन्तु तो उपादान कारण से भिन्न नहीं हो सकता कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ये कहना चाहते हैं कथम कार। ये प्रश्न कर दिया कथम सर्वश्व ब्रह्मत्व ये सब ब्रह्म कैसे है तब तो उत्तर देते हैं इति शांत उपाय से बोला क्योंकि तज है तल्ल है तद है उसी से उत्पन्न हुआ है उसी में लीन होना है जगत में और उसी में स्थित है इसलिए ब्रह्म ही तस्मात ब्रम्हणो जातम तेजो अवनादिग्रण सर्वम अतः तजम इत्यादि बताया ठीक आजम चलम च तदम च तज ऐसा बता दिया द्वंद्व समास कर रहा तीन शब्द हैं तज तल्लमचा तद अनंस तीन है ये ठीक है द्वंद्व सभास द्वंद्व सभास करने पर कहते हैं तजलान जलान बनाया अवयलोप छा कहते हैं कहते हैं तो अवय का लोप जो हुआ है अवय क्या है तजलान, जलान अना शब्द अदंत है तो यहां तजलान में अदंत होगा तो यहां पर तज जलान ऐसा होना चाहिए तज हल नकार हल कैसे हो गया अवै का जो लोप हुआ है लोप हो रखा है वो छांदस प्रयोग हो गया टिप्पणी कहते हैं तद अलोप इत्य भी है तत्पद का लोप नहीं हुआ है केवल नकार के बाद का आकार का लोप हो रखा है तज तल तद अना ऐसा था मिला करके तजान बोल दिया तज जल अन तजान नकार के बाद आकार कहा गया अन कहा गया अवय को लोक प्रयोग हुआ नकार के बाद अकार का लोक को रोका है तजलान में ऐसा कहा और तदपद का जो लोप नहीं हुआ ये भी छादा सा है ये बताया त्र तजत्व जगतों थे इसमें से तज तल तद अन तीन है इनमें से जो तजत्व तो है उससे उत्पन्न होना करने जगत का उसके सिद्ध करनी पाएगी कैसे जगत उत्पन्न होता है कहा तस्मात् ब्रह्मणो जातम तेजो अबादिक्रमण सर्व अतः तजम उस ब्रह्म से पैदा हुआ है सब किस रूप कर्म से पैदा हुआ तेजोप आदि क्रमण तेज और जल और पृथ्वी आदि क्रम से उत्पन्न हुआ है इसलिए उसको तज कहा जाता है जगत को टीका तल्ल तो मुखवा देती तल्लब तो भी है तस्मिन लिएते थे तल्लब उसे भी लीन हो जाता है प्रलय का आलम उसे में लीन होना है इसलिए तल है जगत तथा तथा तेरव जानन क्रवेणा प्रतिलोपत तस्मिन जिस क्रम से उत्पन्न हुआ है उससे विपरीत क्रम से लय होता है तेजो अब अनादि क्रम था अब यहाँ पर पहले अन्न का लय होगा पृथ्वी का लय होगा जल में जल का लय होगा तेज में ऐसा क्रम होगा और तेज का लय परमात्मा में ऐसा होगा विपरीत क्रम होगा ये कहा तल तुम तथा इत्यादि बता रही तल्ल ठीक में कहते हैं विपरेण तो अथ क्रमो अत न्यायाद प्रतिलोमतया जनन वित्मे तस्म ब्रमणे लीयत जगदी थी त्यज तथा ब्रह्मसूत्र में कहा विपरेण तो क्रम विपरे क्रमो अतः उपपद्य ऐसा सूत्र है ब्रह्मसूत्र है जिस स्थिति में सृष्टि होती है ना उससे विपरीत क्रम से लय होता है ब्रह्मसूत्र में सिद्ध किया है विपरे क्रमो अत उपपद्यम सृष्टि क्रम से लय में विपरीत क्रम देखा है ऐसा था तो वहीं एक दृष्टांत दिया है सीढ़ी में जैसे चढ़ते हैं हम माने ऊपर जाते समय में और नीचे आते समय उल्ट पहले अंतिम सीढ़ी में पहले पैर रख के आते हैं विपरीत क्रम से आते हैं जिस क्रम से हम ऊपर जाएंगे उसी क्रम से नीचे नहीं आएंगे हम विपरीत क्रम से आते हैं ऐसी स्थिति होती है ठीक इसी क्रम से ऐसा होता है ये कहा विपरी क्रम होता उपति न्याया न्याय ब्रह्मसूत्र वन से प्रतिलोमतया जिस क्रम से उत्पन्न हो उसे विपरीत क्रम से जनन क्रमेण उत्पत्ति के विरुद्ध क्रम से तस्वीर उसी ब्रह्म लीन होता है जगत में जगत लीन होता है सामान करते तज तथा योजना जैसे तज है उसी प्रकार तल्ल जाएगा तय डाम लय क्या चीज है लयो रामा बारे। जगत है शून्यता ये शंका भारत जगत समाप्त तो हो जाएगा फिर तो लाये माने जगत रहा नहीं बुद्धि के नहीं जगत नहीं रहेगा नहीं जगत रहता है बुद्धि बात हो जाती है माने घट को मिट्टी समझने के बाद भी पानी लाने का काम करेगा घट पानी आता ही नहीं आता उस घट में मिट्टी समझने के बाद एक विचार के दृश्य में मृत्यु का है ज्ञान हो गया घट नहीं है मिट्टी का है मृत्यु का है तो पानी लाएगा ही नहीं लाएगा मिट्टी में तो पानी नहीं आता घर में आना है लाता है, बुद्धि में बाध हो जाना है वस्तु तो कुछ नहीं करना जगत समाप्त तो हो जाएगा आपको ऐसे हरा भरा ऐसे दिखेगा ये नहीं कि दिखेगा नहीं, जैसा रहा वैसे दिखेगा बुद्धि बदल जाएगी बुद्धि बदल जाएगी पहले सत्यत्व बुद्धि से काम कर रहे थे आप अब दिखा बुद्धि हो जाएगी कल्पित ऐसी बुद्धि हो जाएगी दिखना तो वैसे दिखेगा काम वैसे चलेगा ये नहीं कि विवाह लोग हो जाएगा आत्मज्ञान होने पर मत समझना डर नहीं व्यवहार चलता रहेगा केवल बुद्धि बदल जाएगी आपकी बुद्धि बदलना है वस्तु तो बदलना नहीं है बुद्धि बदलना है ये कहना चाहते हैं तत्र लयो नाम जगत सुन्यता कोई शंका करेगी लय माने तो जगत का अभाव हो जाना जब ब्रह्म बन गया जगत समाप्त हो गया जगत रायी नहीं ऐसी स्थिति होगी जगत संगाम संग तदात्मतयादि कहा तदात्मतया शिष्य थे उसी ब्रह्म रूप से मिल जाता है रह जाता है लय नहीं होता ब्रह्म रूप से देखता है पहले जगत रूप में दिख रहा था अभी वैचारिक दृष्टि में ब्रह्म रूप में दिखेगा त्रिशु कादेश इत्यादि काल ठीक है भाई तद तो अनपत्म प्रतिभा चेष्टा भी उसी उसी में चेष्टा होता है इसका ब्रह्म में चेष्टा हो रहा है जगत क्योंकि मिट्टी में चेष्टा होने घट की घट और अगरिकता होता ही नहीं तो मिट्टी से एक सिद्ध करते हैं तथा इत्यादि वाष्य तथा तस्वीन एवं स्थिति काल अनिति प्राणिति चेष्टे थी इसी प्रकार उसी परमात्मा में स्थिति में अनिति मानी प्राणिति मानी चेष्ट चेष्टा करता है जगत अच्छा थी। ठीक है, तल्ला है अनत भी जगद जैसे तज हैदनि शेषादन भाष्य युक्ति अर्थम नहीं पद्क्ति सिद्ध है युक्ति है जगद ब्रह्म है ब्रह्म आ गई इसे सिद्ध करते एवं ब्रह्मात्म ता त्रिशु कालेश अविशिष्टम तदविक ग्रहण इसलिए क्या होगा ब्रह्म रूप से ग्रहण किया हुआ जगत तीनों काल में ब्रह्म रूप से ही ग्रहण होता है सृष्टिकाल में स्थिति काल में लय काल में तीनों में ऐसी तद व्य क्यों तीनों काल में ब्रह्म से गृहित हो गया ब्रह्म से अतिरिक्त से गृहित नहीं होता वैचार दृष्टि में ऐसा दिखाई पड़ता है युक्ति से ऐसा दिखाई पड़ता है माने मिट्टी से अतिरिक्त रूप से घट नहीं दिखाई पड़ता मिट्टी से अतिरिक्त रूप से घट नहीं दिखाई पड़ता युक्ति से व्यवहार तो अलग बोल रहा है युक्ति से ऐसा दिखता है यहां युक्ति से ऐसा दिखेगा ठीक है अतः तदेव एकदम जगदीश ले जगत ये सिद्ध कर दिया ठीक है ब्रह्म व्यति केला त्रिशु अभी जगतो अग्रहणाथ ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से जगत की सत्ता नहीं दिखाई पड़ती तीनों कालों में उत्पत्ति काल में भी ब्रह्म ब्रह्मशाही दिखेगा स्थिति काल में भी लय काल में भी ब्रह्म व्यतिरक त्रिष्अ कालेश् जगतों अग्रहण ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से तीनों काल में जगत का ग्रहण होने से तदात्मत्वे नविषिम उसी रूप से अविषित है ब्रह्म रूप से यह जगत है अविष्ट जगत तदेव सही रहेगा जब उससे अतिरिक्त ग्रहण होता तो उसी रूप से गृहित हुआ जगत ब्रह्म ही सिद्ध होता है ये काल युक्ति सिद्धम जगतो ब्रह्म ब्रह्मत्व प्रत्यक्षात विरुद्ध नांगिकार अर् नहीं सदीतियम अधियम युक्तम आशंका पूर्वादि बोलता है युक्ति से सिद्ध कर दिया आपने सभी जगत ब्रह्म है युक्ति से सिद्ध किया है वास्तव में जगत तो जगत ही है आपने युक्ति लगाई माने ऐसी युक्ति दी अका तर्क दिया आपने तर्क दे सिद्ध किया है तर्क की बात होगी कि जगत तो है रोकेगा इसमें हाँ। यह संग्रह युक्ति सिद्ध भी जगत हो ब्रह्मत्व प्रत्यक्षादि विरुद्ध युक्ति सिद्ध होने पर भी जगत को ब्रह्म मानना प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरुद्ध है कहा ब्रह्म चेतन कहा जड़ जगत जड़ को चेतन मानना प्रत्यक्षादि का विरोध नहीं का है क्या प्रमाण का विरोध नहीं करेगा युक्ति से सिद्ध किया आपने युक्ति सिद्ध होने पर भी प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध है कहा जड़ जगत कहा चेतन ब्रह्म और जड़ जगत ब्रह्मा होगा नहीं हो सकता यह शंका है युक्ति सिद्धम अभी जगत हो ब्रह्मत्व तो सिद्ध कर दे युक्ति से सिद्ध हुआ ब्रह्म है करके होने पर प्रत्यक्षादि विरुद्ध नांगी और मारती प्रत्यक्षादि विरुद्ध होने से अंगीकार तो योग्य नहीं होगा वो स्वीकार नहीं होता युक्ति सिद्ध होने पर भी स्वीकार नहीं होता प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध है कहा जब जगत कहा चेतन ब्रह्म और आपने बोल दिया जगत तो ब्रह्म है युक्ति से सिद्ध किया तब तब तना यही आपने युक्ति दिया है एक तो युक्ति दिया फिर भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध अंकित स्वीकार नहीं होता ये शंकार नहीं सद्वित अद्वितम अद्वितम जो सद्वितीय है जगत सद्वितीय है वो अद्वितीय होगा कभी ब्रह्म एक ब्रह्म हो पाएगा कभी द्वैत है कहा अद्वैत बन पाएगा द्वैत तो द्वैत रहेगा नहीं सदम जो द्वितीय साधन वाला है वह अद्वितीय ना सदी से आशंका ऐसी शंका पूर्वी नहीं करती तो उत्तर देते हैं इसका उत्तर हम देंगे ये जगत कैसे ब्रह्म हो सकता है सद्वितीय जगत अद्वितीय कैसे होता है हम छठे अध्याय में जाकर विस्तार से इसका वर्णन करेंगे वहां सदैव सौमिध मंत्री आशीत एक वहां पर हम विस्तार से ग्रहण करेंगे कार्य मृतम ब्रह्म यथाचित यथाच एकदम तदेव एकम अद्वितीय जिस प्रकार ये जगत ब्रह्म ही एक अद्वितीय हो सकता है तथा षठे विस्तरे पक्ष्याण हम छठे हटिया में जाके विस्तार से इसका प्रतिपादन करेंगे जगत कैसे ब्रह्म हो सकता है जड़ और चेतन में एकता कैसी हो पाएगी जड़ जगत चेतन कैसे हो पाएगा सद्वितीय जगत अद्वितीय कैसे हो सकता है इसकी चर्चा हम छठे अध्याय में जाकर के विस्तार से चर्चा करेंगे होगा सिद्ध करेंगे ये है <coughs> सर्वस्य ब्रह्मत्वे फलित सब जगत ब्रह्म हो गया युक्ति से सिद्ध हो गया सर्वस्य ब्रह्मत्वे ब्रह्मत्व होने पर फलित निष्पन्न क्या हुआ यशमान जगत ब्रह्म सर्व ब्रह्म हो गया अद्वितीय बन गया युक्ति से सिद्ध हो गया सज्जा तल्ल तद इत्यादि इनकी लगाई उसी से उत्पन्न होता है उसी मिलीन होता है उसमें स्थित है इसलिए उसे अभिन्न नहीं हो सकता है सिद्ध कर दिया इसलिए क्या करना अवद्वैत रहा नहीं जब द्वैत नहीं होगा तो अद्वैत अद्व हो में रागद्वेश होगा नहीं रागद्वेष द्वैत में होता है जब दूसरा हो या राग हो गया द्वेष होगा तो झगड़ा शुरू हो जाएगा किंतु अद्वैत में रागद्वेश भाव होता है इसलिए क्या करे शांत उपासिता शांत उपासना करे उपासना कैसे करें मनोमय आदि गुण का आधान करके करें अगले मंत्र भनोमय प्राण शरीर भाव रूप सत्य संकल्प आदि गुण है उन गुणों का आधान करके ऐसा ब्रह्म कैसा ऐसा ब्रम्ह है ऐसा चिंतन करें ये बताया समय हो गया है नहीं रखते चिंतन ओम आत्म तुम राणी बात प्राण चक्ष मठो बल इंद्रिया सर्वा सर्वं सर्व ब्रह्मोपनिषदम महमिहा महमिहा उपनिष्वरस्ते